शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति कथा स्वामी निखिलानंद 1916 सौ ईस्वी की गर्मी की छुट्टी में मैंने अपने जीवन में पहले पहल बेलूर मठ का दर्शन किया उस समय मैं ढाका कॉलेज का छात्र था उससे कुछ दिन पहले शीत ऋतु में श्रीमान स्वामी ब्रह्मानंद तथा प्रेमानंद महाराज ढाका गए थे उनके साथ स्वामी शंकरानंद अंबिकानंद माधवानंद आदि मठ के अनेक वयोवृद्ध साधु भी थे आग्नेस विला नामक एक मकान में उनके रहने का प्रबंध हुआ था श्री रामकृष्ण देव के किसी साक्षात शिष्य के दर्शन लाभ का सौभाग्य मेरे जीवन में वही प्रथम हुआ मेरे जीवन में वह एक संधिक्षण था उस समय मैं बंगाल के विप्लवी दल का एक सदस्य था पूज्यपात महाराज और बाबूराम महाराज दोनों ने भी मुझे विप्लव संबंधी काम छोड़कर स्वामी जी द्वारा निर्देशित भाव से जीवन गठित करने का उद्देश्य दिया था मेरे पिता श्री राम कृष्णदेव के अन्यतम गृही भक्त रामचंद्रदत्त महाशय के शिष्य थे इस कारण सामान्यतः बचपन से ही मैं श्री रामकृष्ण देव के जीवन के संबंध में सोचा करता था आज भी मुझे याद है कि उसी समय मैंने बाबू महाराज से कहा था कि मैं गृहस्थ आश्रम छोड़कर रामकृष्ण संघ में सम्मिलित होना चाहता हूँ उन्होंने कहा था पहले बीए पास कर लो उसके बाद वह सोचा जाएगा उन्होंने और भी कहा था गर्मी की छुट्टियों में बेलूर मठ आना मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया तथा तो कुछ दिन मठ में आकर रहा भी था मठ में रहते समय उन्होंने मुझे जयराम भाटी जाने की आज्ञा दी और कहा जाओ श्री श्री माता से दीक्षा ले आओ यहाँ तक मुझे याद है पूजनी महापुरुष महाराज उस समय मठ में ही थे और उनका पुण्य दर्शन मुझे मिला था किंतु उनके साथ कोई बातचीत हुई थी या नहीं स्मरण नहीं छुट्टी समाप्त होने पर मैं ढाका लौट आया और 1916 सौ ईस्वी के अगस्त माह में विप्लवी दल के साथ संपर्क रहने के अपराध में मैं गिरफ्तार हो गया उसके बाद लगभग दो वर्ष तक मैं सुंदरवन के काक द्वीप में अंतर अंतरीन था और 1918 ईस्वी में प्रथम महायुद्ध के बाद मुक्त हुआ मुक्त होने पर मैं कलकत्ता आया और अमृत बाजार पत्रिका के के ऑफिस में कार्य में लग गया उस समय मैं प्रायः बेलोर मर जाया करता था उद्बोधन में माँ के मकान तथा बलराम बसु महाशय के मकान में भी गया था उस समय महापुरुष महाराज का भी मैंने दर्शन किया किंतु उनके साथ कोई विशेष वार्तालाप हुआ था या नहीं स्मरण नहीं अंतरीन अवस्था से मुक्त होने के बाद मैं बंगी प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का एक सक्रिय सदस्य बना था 1920 सौ ईस्वी के दिसंबर मास में नागपुर कांग्रेस में सम्मिलित हुआ याद आता है नागपुर से लौटते समय मैं काशी उतरा था और वह भी पूज्य स्वामी तुरानंद जी को प्रणाम करने के लिए परिचय प्राप्त करने के बाद स्वामी जी ने मुझसे कांग्रेस के संबंध में अनेक बातें पूछी और कांग्रेस के मूल उद्देश्य के अनुसार काम करते रहने के लिए कहा उस में महात्मा गांधी और उनके सहयोग असहयोग आंदोलन की ओर तुरानंद स्वामी जी की विशेष दृष्टि थी वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने मुझसे कहा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण रूप से तुम आत्मनियोग करो और एकाएक यह भी कहा कि यदि मैं तब के द्वारा कुछ भी आध्यात्मिक शक्ति का अर्जन कर सका हूँ तो वह शक्ति मैं तुम्हें उस काम के लिए देता हूँ उनके प्रधान सेवक ने उस बात को सुना था और बाद में मुझसे कहा था स्वामी तुरानंद जैसे सिद्ध महापुरुष के इस प्रकार का आशीर्वाद और किसी को मिला है या नहीं सुना नहीं किंतु दो वर्ष तक राजनीति के ने, नेताओं के संपर्क में रहने से क्रमशः मेरा मुँह टूट गया उनकी आंतरिकता के संबंध में मुझे संदेह होने लगा था मैंने देखा उनमें से अधिकांश नेता नाम और अर्थ की लालसा से घूम रहे हैं देश के लिए त्याग स्वीकार करने में वे राज़ी नहीं हैं सोच विचार कर मैंने निश्चय कर लिया कि कुछ दिनों के लिए मैं राजनीति से अवकाश लेकर भविष्य जीवन के संबंध में विचार करूंगा। इस हेतु तो मायावती के अद्वैत आश्रम के निर्जन वातावरण में कुछ दिन रह जाऊँगा उन दिनों मायावती के आश्रम में स्वामी माधवानंद प्रेसिडेंट थे पत्र द्वारा उनकी आज्ञा मांगी उन्होंने भी कृपा करके आज्ञा दे दी और काशी से यात्रा करने की एक तारीख भी निश्चित कर दी इस तारीख से एक मास पूर्व पहले मैं काशी पहुंचकर वहां मैं अपनी मां के साथ एक पृथक मकान में टिक गया प्रतिदिन मैं अद्वैत आश्रम में जाया करता था उस समय स्वामी ब्रह्मानंद जी अद्वैत आश्रम में थे हर रोज रात्रि के अंतिम प्रहर में वह साधुओं को लेकर ध्यान में बैठते थे भगनवश वक... भाग्यवश मैं भी उस ध्यान समूह में सम्मिलित होता था कभी कभी वह कुछ धर्म संबंधी उपदेश भी देते थे एक दिन उन्होंने मंत्र की अलौकिक शक्ति की बात बताई कहा कि श्री राम कृष्णदेव ने उन्हें एक मंत्र सिखाया था उस मंत्र को जपने से किसी भी व्यक्ति को अपने पास आकर्षित किया जा सकता है उसके बाद अनेक वर्ष के पश्चात एक बार महाराज बेलूर मठ में थे एक एकाएक उन्होंने सुना कि एक विशिष्ट राजा कलकत्ता आए हैं उनके बेलुर मठ आने की कोई संभावना नहीं थी इस कारण स्वामी ब्रह्मानंद जी ने सोचा था कि उन राजा के ऊपर मंत्र का प्रयोग कर उसका फल देखना चाहिए फलस्वरूप मंत्र प्रयोग के थोड़े दिनों बाद राजा ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को मठ में भेजकर कहलाया कि राजा स्वयं मठ में जाने के इच्छुक हैं और जानना चाहा कि किस समय आना सुविधाजनक होगा पुण्य स्वामी ब्रह्मानंद जी मंत्र की शक्ति परीक्षा से प्रसन्न तो हुए किंतु दूसरे ही क्षण उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि श्री ठाकुर उन्हें उस मंत्र के अनुचित प्रयोग से मना कर गए हैं अतः मंत्र का प्रयोग संभवतः उचित नहीं हुआ है काशी में उस बार स्वामी तुरयानंद जी के निकट मैं एक में एक विकट परिस्थिति में पड़ गया कलकत्ते से काशी आकर मैं उनसे मिला उन्होंने उस समय मेरी भविष्य कार्य प्रगति के संबंध में पूछा मैंने कहा मैं मायावती जाऊँगा सुनते ही वह अप्रसन्न हो और कुछ क्रुद्ध से हो उठे उन्होंने मुझसे कहा यह कैसी बात तुम मायावती क्यों जाते हो क्या तुम साधु होना चाहते हो मैं कह देता हूँ मायावती में तुम तीन महीने से अधिक नहीं रह सकोगे मेरे आसपास जो लोग थे उनसे उन्होंने कहा इस लड़के को तुम लोग देखो अच्छा लड़का है देश के लिए बहुत उत्तम काम कर रहा था अब एकाएक गृहस्थी छोड़ने का मतलब पागलपन है मायावती जाने के पूर्व दिन के तीसरे पहर में स्वामी तुरानंद जी से मिलने गया वह उस समय सेवाश्रम के सब्जी भाग में अकेले टहल रहे थे मौका पाकर मैंने उनसे कहा महाराज यदि आप मेरे मायावती जाने की आज्ञा न दें तो नहीं जाऊंगा मेरी बात सुनकर वह कुछ क्षण तक मेरी ओर देखते रहे उसके बाद बोले देखता हूं तुम्हारे भीतर सिद्धांत की कोई दृढ़ता नहीं है तुमने मायावती जाने का निश्चय किया था जो ही मैंने कहा कि वहां जाने का मंतव्य छोड़ दो त्यों ही तुमने अपना मत बदल डाला तुम्हारे संकल्प की स्थिरता कहाँ है उसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए मायावती जाने का ही निर्देश दिया कुछ दिनों के बाद मायावती से मैंने पत्र लिखकर उन्हें ज्ञात कराया कि ध्यान में मुझे एकाग्रता नहीं आ रही है उत्तर में उन्होंने लिखा था तुम भारतवर्ष की राजनीतिक स्वतंत्रता की चिंता में डूबे हुए हो ध्यान को सहज करना हो तो वैसी चिंता छोड़ देनी होगी आज सोचता हूँ कि उनकी बात पूर्णतः अभ्रांत थी 1921 सौ ईस्वी में मैं मायावती गया था उस समय स्वामी माधवानंद जी ने श्री कृष्ण देव का एक अंग्रेजी में जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे आदेश दिया उस ग्रंथ के लिखते समय ही मैंने रामकृष्ण मिशन में सम्मिलित होने का निश्चय किया ग्रंथ पांडु की पांडुलिपि 1923 सौ ईस्वी की शरद ऋतु में ही समाप्त हो गई थी उसके बाद स्वामी माधवानंद जी के कहने से मैं मठ में आया स्वामी शारदानंद और महापुरुष महाराज से उस ग्रंथ के लिए कुछ अधिक सामग्री संग्रह करने का उद्देश्य था उसके उपरांत स्वामी जी की जन्मतिथि के पुण्य अवसर पर महापुरुष महाराज ने मुझे ब्रह्मचर्य की दीक्षा देकर पृतार्थ किया मठ के साथ मेरा संपर्क बहुत दिनों का नहीं था इस कारण स्वामी शुद्धानंद ने मेरी ब्रह्मचर्य दीक्षा के संबंध में कुछ आपत्ति उठाई किंतु महापुरुष महाराज ने उस पर ध्यान न देकर मुझे ब्रह्मचर्य दीक्षा दी कुछ दिनों बाद मैं फिर से काशी चला गया महापुरुष महाराज उस समय काशी के अद्वैत आश्रम में थे इस कारण यथार्थ में उस समय ही उनका पवित्र संग प्राप्त करने का मुझे प्रथम अवसर मिला था एक दिन मैंने उनसे पूछा श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें कैसे दीक्षा दी थी उन्होंने बताया कि श्री ठाकुर ने मेरी जीव पर कुछ लिख दिया था मैंने और पूछा श्री ठाकुर के शरीर छोड़ने के पहले बुद्ध गया में बोध वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय में स्वामी जी ने क्यों आपको आलिंगन कर लिया था महापुरुष महाराज ने कहा सुनो स्वामी जी उन दिन गंभीर ध्यान में डूबे डूब दुब गए थे भारतवर्ष के अतीत गौरव उन्हें प्रचंड भाव से आलोड़ित कर दिया था भाव का आवेग न रोक सकने के कारण उस दिन उन्होंने मुझे दोनों हाथों से जकड़ लिया मैंने कहा किंतु मैंने सुना है कि आपके भीतर बुद्ध देव का विशेष प्रकाश प्रत्यक्ष करके ही उन्होंने आपको निपटा लिया था जहाँ तक मुझे याद है मेरी बात का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और इस ढंग से वह मौन हो गए मानो इस विषय में कोई बातचीत नहीं करना चाहते इस समय मैं सन्यास दीक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत उतावला हो रहा था मायावती में मैं अतिथि के रूप में ही था किसी प्रकार का अनुष्ठानिक ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ग्रहण किया था उसके पश्चात मठ में मैंने जो ब्रह्मचर्य दीक्षा ली थी उसमें समय का अंतर केवल कुछ महीनों का ही था इस कारण उसमें आपत्ति का हेतु था मेरी अपनी धारणा यह थी कि ब्रह्मचर्य दीक्षा लेने के पहले किसी भी व्यक्ति को कम से कम पाँच वर्ष तक त्यागी कर्मी के रूप में मठ में रहना आवश्यक है उसके बाद भी पाँच वर्ष तक ब्रह्मचारी का जीवन बिताने के अनंतर उसे सन्यास दीक्षा दी जाती है अतः उस समय मेरी सन्यास दीक्षा वास्तव में ही एक असंभव घटना थी स्वामी शुद्धानंद मठ की नियमावली का ठीक ठीक अनुसरण करना चाहते थे इसी कारण उन्होंने महापुरुष महाराज के पास जाकर मेरी सन्यास दीक्षा के संबंध में पहले आपत्ति उठाई महापुरुष जी ने यह कहकर कि वह मायावती में रहता है इसलिए उसकी बात अलग है उस आपत्ति को टाल दिया उनकी अपार करुणा देखकर उन दिन मैं अभिभूत सा हो गया वस्तुता उन्होंने एक स्वतंत्र दृष्टिकोण से मेरे विषय का विचार किया था युक्ति की अपेक्षा भाव का मूल्य ही उनके पास अधिक था इस प्रसंग में बहुत दिनों के बाद कि एक घटना भी बतलाता हूँ वह घटना बेलूर मठ में घटी थी एक दिन मठ के एक विशिष्ट महात्मा मिशन में किसी छोटे केंद्र के भार प्राप्त एक सन्यासी की तीव्र आलोचना करते हुए उनके विरुद्ध शास्त्री मूलक व्यवस्था करने के लिए महापुरुष जी से अनुरोध करने लगे बहुत देर तक उन्होंने अपना वक्तव्य निवेदित किया महापुरुष महाराज ने धैर्य से सारी बातें सुनी उसके अनंतर धीरे धीरे उन्होंने पूछा उस सन्यासी में क्या कोई गुण नहीं है उसके संबंध में एक दो बातें बताई गई सुनकर महापुरुष महाराज का चेहरा प्रसन्न हो था। उन्होंने कहा तो वही यथेष्ट है वह क्षमा लाभ का अधिकारी है पूजनी महापुरुष महाराज शरद महाराज आदि को देखकर अनेक बार मेरे मन में ऐसा विचार उठा करता था कि ये महानुभाव असंख्य दोष त्रुटियां रहने पर भी संघ के सभी सदस्यों तथा सन्यासियों को संघ के भीतर बनाए रखने के लिए विशेष रूप से आग्रहान्वित हैं निकाल देने के लिए नहीं कुछ भी हो मैं महापुरुष महाराज से सन्यास दीक्षा की सम्मति पाकर बहुत ही आनंदित हुआ किंतु इसके भीतर और एक बात मेरे मन में उठी मैंने सोचा कि श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि के दिन पूजनीय शरत महाराज से सन्यास व्रत ग्रहण करूँगा वह भी उन दिनों काशी में थे किंतु अनेक वर्ष पहले उन्होंने दो एक व्यक्तियों को सन्यास दीक्षा दी थी इसके उपरान्त दीर्घकाल तक उन्होंने और किसी को सन्यास दीक्षा नहीं दी थी केवल मठ और मिशन के अध्यक्ष ही सन्यास दीक्षा दिया करते थे तो भी मेरी प्रार्थना सुनकर स्वामी शारदानंद जी ने मुझसे कहा कि महापुरुष महाराज ने जब तुम्हें ब्रह्मचर्य दीक्षा दी है तो उन्हीं से सन्यास दीक्षा भी लेनी चाहिए किंतु महापुरुष महाराज का अनुमोदन होने से ही वह मुझे दीक्षा दे देंगे लाचार होकर मुझे बहुत संकोच के साथ महापुरुष महाराज से अनुमोदन की प्रार्थना करनी पड़ी यथार्थ में ही वह महाप्राण थे तत्मुच्छ ही वह महापुरुष थे 1926 सौ ईस्वी में पहले पहल मठ के सन्यासियों का सम्मेलन अनुष्ठा अनुष्ठित हुआ था पूजनी महापुरुष महाराज का सभापति भाषण अंग्रेजी में लिखने के लिए मैं मठ में, में बुलाया गया उनका निर्देश और आशीर्वाद प्राप्त कर भाषण लिखकर मैंने पहले स्वामी शारदानंद जी को पढ़ सुनाया उन्होंने एक दो सामान्य परिवर्तन का निर्देश कर कहा भाषण कुछ लंबा हुआ है तो भी इस देश के श्रोताओं के निकट अवश्य चलेगा एक बार महापुरुष महाराज को सुना देना महापुरुष महाराज भाषण सुनकर प्रसन्न हुए और अपना अनुमोदन भी जताया मेरा मन कहता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से मैं उस भाषण में उनका भाव प्रकट कर सका था निश्चय हुआ कि बोस्टन केंद्र के स्वामी परमानंद उस भाषण को सम्मेलन में पढ़ेंगे सम्मेलन के अवसर पर महापुरुष महाराज और स्वामी शारदानंद जी मंच के ऊपर विराजमान थे अनेक साधु संत तथा कलकत्ते के अनेक विशिष्ट सज्जन सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे स्वामी परमानंद जी ने उस भाषण को पढ़ा बीच बीच में महापुरुष महाराज धीमेश्वर से कहते थे छोकरे ने अच्छा लिखा है सम्मेलन के अंत में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने महापुरुष महाराज के सामने आकर उनके भाषण की महत्ता के लिए उन्हें अभिनंदित किया उत्तर में उन्होंने हंसते हुए कहा भाषण लिखा है दिनेश ने पढ़ा वसंत ने इसमें मैं कहाँ से आ गया ऐसी थी उनकी सफलता और अभिमान शून्यता उस सम्मेलन के बाद लगभग दो साल तक मैं मठ में ही रहा बीच में आठ नौ महीने कुमिल्ला के डॉक्टर अघोर घोष के अतिथि रूप से उनकी चिकित्सा में था उस समय मेरी आँत में घाव हो गया था ऐसा संदेह किया जा रहा था उन्हीं दिनों एका एक स्वामी शारदानंद भी सन्यास रोग से आक्रंत हो गए उसका समाचार पाकर मैं तुरंत कलकत्ते लौट आया स्वामी शारदानंद जी की महासमाधि के बाद उनका शरीर अंतिम संस्कार के लिए बेलूर मठ लाया गया मटके आंगन में आम के वृक्ष के नीचे जब उनका शरीर उतारा गया तो महापुरुष महाराज अपने कमरे से नीचे उतर आए उस समय जो दृश्य मेरी आँखों के सामने आया उसे मैं जन्म भर नहीं भूल सकता महापुरुष महाराज शरद महाराज के शरीर के पास खड़े थे उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह चली उन्होंने गदगद से कहा शरद मैं तुमसे बड़ा हूँ मुझे तुम दादा कहकर पुकारते थे तो मुझे छोड़कर तुम क्यों चले गए कैसा करुण विलाप यद्यपि वह मुक्त पुरुष और सन्यासी थे तो भी उस दिन वह अपने अंतर की मर्म पीड़ा छिपा न सके आत्मिक धर्म और जीवन धर्म का समन्वय एक विचित्र बात है वह समन्वय मैंने पूजनी महापुरुष महाराज के भीतर प्रत्यक्ष देखा है स्वामी शारदानंद के भीतर भी उसे प्रत्यक्ष देखा था इन दोनों का समन्वय असाधारण था